अब सुनिए कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री बात आज से लगभग सौ साल पुरानी है उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर बनारस यानी वाराणसी इसी बनारस के समीप मुगल सराय में एक साधारण परिवार शारदा प्रसाद श्रीवास्तव का वो इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में पढ़ाते थे दो अक्टूबर 1904 को श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और श्रीमती राम दुलारी के घर मुगल सराय में पहली संतान का जन्म हुआ प्यार से बच्चे का नाम नन्हे रखा गया नन्हे अभी डेढ़ साल का ही था कि उसके पिता नहीं रहे मां ने नन्हे को बड़े जतन से पाला उसमें ऐसे चारित्रिक गुणों का विकास किया कि आगे चलकर नन्हे एक मजबूत कंधों वाला इंसान बना नन्हे भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बना यानी हम बात कर रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री की आम आदमी से देश के प्रधानमंत्री पद तक की लाल बहादुर शास्त्री की जीवन यात्रा असाधारण है पिता के देहांत के बाद लाल बहादुर का लालन पालन अपने ननिहाल में हुआ लाल बहादुर पढ़ने में बहुत अच्छे थे पर घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए माँ बेटे की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी खेलने में भी, भी लाल बहादुर का बहुत मन रमता था वो रोज शाम को स्कूल से लौटने पर स्कूल से लाया हुआ काम निपटाकर कर पिछवाड़े खेलने चले जाते खेलने का सामान भी वो वो स्वयं बना लेते। खजूर के बहुत सारे फूल जमा करते और उन्हें पुराने कपड़ों में लपेटकर फुटबॉल बना लेते जब बॉल बहुत छोटी रह जाती तो उससे हॉकी खेलते पेड़ों की मजबूत टहनिया तोड़ उन्हें हॉकी की स्टिक बना लेते घर में हर उम्र के बच्चे थे <Tillerip> <noise> चलो चलो, बाग में आम तोड़ते हैं हाँ चलो। चलो। चलो।, हा, चलो।, चलो।, चलो चलो चलो चलो चलो चलो हाँ एक मिनट ये ये ये ये ये लो लो भी भी अरे कहाँ छिप रहे हो बताता हूँ पकड़ लिया था बच्चू कहा जाओगे मुझे क्यों पकड़ रहे हो मैंने तो तो बस बस ये फूल फूल तोड़ा तोड़ा है। है। हम तो उन लोगों ने, ने। है। है। <laughs> तुमने मुझे मारा। बालों में मेरे पिताजी नहीं चुप <laughs> हो जा, जा देख इस तरह ंग में शामिल होना तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ऐसा कभी फिर मत करना बेटे माली की बात का नन्हे के मन पर यानी लाल बहादुर शास्त्री के मन पर गहरा असर हुआ इसके बाद लाल बहादुर ने कभी इस तरह की गलती नहीं की हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए लाल बहादुर बनारस पहुंचे आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए भी लाल बहादुर ने हिम्मत नहीं आ रही। जब भी वो भीतर से कमजोर पड़ते उन्हें मां का उम्मीद भरा चेहरा नजर आता और मां की उम्मीदों को वो कभी हारता हुआ नहीं देख सकते थे अभावों ने उन्हें सहनशील बना दिया था हालात विकट थे लेकिन लाल बहादुर ने उन पर विजय पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी वो पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाने लगे चंद्र हाई स्कूल में पढ़ते हुए ही लाल बहादुर ने देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ा यहाँ लाल बहादुर अपने अंग्रेजी के अध्यापक और क्लास टीचर निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र से बहुत प्रभावित थे एक दिन जाएंगे पता ना जाना जाना क्या आज होगा देखते देखते देखते देखते हैं हैं शांत अरे आ आ गए बच्चो शांत हाँ बैठो बैठो बैठो देखो ऐसा है कल कक्षा के सब छात्र मेला देखने जाएंगे अरे आ गया। गंगा पार मेला लगा है और जिस जिस बच्चे को मेला देखने चलना है अपने साथ एक एक आना लेकर आए तो जरूर जरूर मैं तो मैं तो तो तो तो तो एक आना एक आना। लाल बहादुर <laughs> क्या बात है कुछ नहीं तुम शांत बैठे हो तुम्हें मेला जाने की खुशी नहीं हुई नहीं। तुम्हें नहीं जाना नहीं सर मुझे मेला वगैरह जाना अच्छा नहीं लगता हा? हाँ वास्तव में लाल बहादुर का मन तो मेले में जाने का था लेकिन उनके पास सिर्फ एक पैसा था मिश्र बच्चे की की की भावना को समझ गए और घर परिवार की हालत की सारी जानकारी लेते हुए वो उन्हें मेला दिखाने ले गए और लौटने पर अपने घर ले गए मिश्र जी ने कई बार उनकी आर्थिक रूप से सहायता करने का प्रयास किया पर स्वाभिमानी लाल बहादुर ने नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया ये वो समय था जब देश के वातावरण में राष्ट्रीयता की भावना बिजली की तरह दौड़ रही थी इसने देश के युवकों में एक नया उत्साह फूंक दिया लगता था जैसे एक विशाल शक्ति सोते से जाग उठी हो बरसों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के लिए भारत कसमसा उठा था पूरा देश उथल पुथल से भर उठा था लाल बहादुर ने उन्हीं दिनों लोकमान्य तिलक का भाषण सुना स्वराज्य हमारा जन्म अधिकार है ये नारा तो जैसे मंत्र बन गया था उनके लिए 1917 बिहार में चंपारण सत्याग्रह की सफलता 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920 सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन की शुरुआत और फिर गांधीजी की अपील मैं सफी स्त्री पुरुषों छात्र नौजवानों और अध्यापकों से अपील करता हूं कि राष्ट्र स्वाधीन बनाने की लड़ाई में खुद पड़े वर्ष 1921 सौ तब लाल बहादुर शास्त्री लगभग 16 साल के थे देश में व्याप्त असहयोग आंदोलन की लहर ने उन पर गहरा असर डाला इसी साल महात्मा गांधी देश का दौरा करते हुए बनारस पहुंचे लाल बहादुर ने तल्लीन होकर उनकी प्रेरक वाणी सुनी और उन्होंने महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प कर लिया जीविकोपार्जन की परवाह किए बगैर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया सत्रह साल की उम्र में छात्र आंदोलन के दौरान लाल बहादुर पहली बार गिरफ्तार हुए कुछ समय बाद जब आंदोलन शांत हुआ तो लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में दाखिला ले लिया विद्यापीठ की पढ़ाई के दौरान लाल बहादुर को बहुत कुछ सीखने को मिला मानवीय संबंधों की जितनी जानकारी हो सकती थी उन्होंने हासिल की देश प्रेम सादगी और आत्मत्याग की भावना का जो पाठ उन्होंने यहां पढ़ा उसने जीवन भर उनका मार्गदर्शन किया लाल बहादुर का छात्र जीवन बड़ी ही तकलीफों से भरा था कॉलेज तक पहुंचने के लिए उन्हें हर रोज नौ दस किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और कभी कभी जब वो सवेरे के घंटों की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट आते तो उन्हें शाम की कक्षा के लिए फिर उतना ही पैदल चलना पड़ता था उनके पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और न ही इक्के का किराया देने के लिए जेब में कुछ था कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि गंगा पार करने के लिए नाव का किराया न होने पर लाल बहादुर ने तैर कर नदी पार की इन सब कठिनाइयों के बावजूद दर्शन शास्त्र की पढ़ाई उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की 1926 में लाल बहादुर ने स्नातक यानी शास्त्री की डिग्री हासिल की और ये शास्त्री उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया लाल बहादुर शास्त्री तेईस साल की उम्र में जब लाल बहादुर शास्त्री की शादी हुई तो उपहार में उन्होंने एक चरखा और एक थान खादी ही स्वीकार किया अभावों की जरा भी परवाह किए बगैर वो सत्याग्रही बन गए और उनकी पत्नी ललिता जी सच्चे अर्थों में उनकी सहधर्मिणी बनी। उन्होंने का पूरा भार अपने कंधों पर उठा लिया और शास्त्री जी को कभी चिंता में नहीं डाला देश की आजादी के लिए लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे इस दौरान वे अक्सर जेल में रहे उन्होंने कहा, मुझे आज तक कभी पारिवारिक समस्या का भान नहीं हुआ इससे मुझे गांधी जी और नेहरू सरीखे दो कठोर परिश्रमी महापुरुषों के बीच अपनी शक्ति के उपयोग का काफी समय मिल गया। मैंने खुद को राजनीतिक संघर्ष में झोंक दिया। हर आंदोलन में मुझे जेल जाना पड़ा और एक तरह से मेरा बंदी जीवन बड़ा ही रोचक रहा क्योंकि जेल में रहकर मैं खूब पढ़ा करता था आंदोलनों के दौरान जेल में रहकर शास्त्री जी ने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेखकों की बड़ी गहराई से पढ़ी। इसी दौरान शास्त्री जी ने मैडम क्यूरी की जीवनी का हिंदी में अनुवाद किया 1935 से 1945 के बीच वो कई बार जेल गए जेल यात्राओं के दौरान उनके एक बच्चे की मृत्यु और दूसरे की गंभीर बीमारी का दर्द भी शामिल था उनकी राजनीतिक गतिविधियां लोकसेवक मंडल की सदस्यता से शुरू हुई थी 1937 में शास्त्री जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मंत्री चुने गए शास्त्री जी की कर्मठता और सादगी से सभी प्रभावित थे उन्होंने कांग्रेस संगठन में अनेक महत्वपूर्ण पद निभाए सन 1947 देश स्वतंत्र हुआ 1952 में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने उन्नीस में वो राज्यसभा के लिए चुने गए 1952 से 1956 तक वो रेल मंत्री रहे। एक गंभीर रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया उन्नीस के आम चुनाव के बाद वो परिवहन व संचार मंत्री और फिर वित्त व उद्योग मंत्री बने 1961 में उन्होंने देश के गृह मंत्री का अति संवेदनशील पद संभाला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन पर असीम विश्वास था नेहरू जी के निधन के बाद वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ने जिस वक्त देश की बागडोर संभाली उस वक्त देश संकट की घड़ी में था देश के राज्यों में कहीं बाढ़ थी तो कहीं सूखा पड़ रहा था महंगाई गरीबी और अन्न का संकट चारों तरफ था शास्त्री जी ने अन्न की कमी से निपटने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की और देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ठोस कदम उठाए किसानों और नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान 1965 सितंबर में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ युद्ध के दौरान उन्होंने गहरे आत्मसंयम का परिचय दिया वो शांति के उपासक थे, पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि थी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम की अपील की जिसका उन्होंने पूरा सम्मान किया जनवरी 1966 में शास्त्री जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच वार्ता के लिए उस समय के अविभाजित रूस ने पहल की इसे ताशकंद वार्ता के नाम से जाना जाता है। वार्ता तो सफल रही पर अपनी मातृभूमि से दूर वही सोवियत रूस में 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया देश ने अपना महान सपूत खो दिया सारा देश स्तब्ध रह गया था अपनी मृत्यु से छह महीने पहले यानी 15 अगस्त 1965 को लाल किले के प्राचीर से अपना पहला और आखिरी भाषण देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था हम रहे या न रहे लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और ये देश रहना चाहिए मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा हम और आप रहे या न रहे लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा भारत संसार के सभी देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद दुनिया को कुछ दे भी सके लाल बहादुर शास्त्री आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की सजीव मूर्ति थे वो अत्यंत स्वाभिमानी होते हुए भी बहुत विनम्र थे बहुत गंभीर होते हुए भी विनोदी स्वभाव के थे उच्च पदों पर काम करते हुए उनकी सरलता और सादगी में कोई अंतर नहीं आया सच्चे अर्थों में वो जनहितैषी थे मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया वह सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा थे उनमें आम भारतीय की सरलता और सहजता थी सचमुच भारत के लाल थे लाल बहादुर शास्त्री उन्हें हमारा शत-शत नमन लाल बहादुर शास्त्री अभी आप हाँ सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ माधवी कुमार आलेख सईद मोहम्मद इरफान कलाकार मंजू मैनी पाबला कोचर एसपी इलावादी सतीश कक्कड़ सुनील लोहिया रसज्ञ उज्जवल तथा आकाश ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन